आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट और वक्त हो चला है एक बज चुका है और एक बजे आप जानते हैं कि सलामी जिंदगी कार्यक्रम हम सुनते हैं रेडियो मधुबन पर तो चलिए सलामी जिंदगी कार्यक्रम की ओर से आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार वालेकुम सलाम और शतरीकाल राम राम सा तो आज के इस सलामी ज़िंदगी में हम लोग जैसे कि बात करते हैं सीनियर सिटीज़न को बुलाते हैं और उनसे कुछ ख़ास अनुभव आपको सुनाते हैं उनके जीवन के अनमोल अनुभव को हम सुनाते हैं और उनके ज़रिए सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कहीं ना कहीं हम उनके द्वारा उनके अनुभवों के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि जैसे कि एक साठ साल का उम्र यानी बहुत बड़ा अनुभव उनके पास होता है साठ 70 सा, सा, सा, साल का जो अनुभव है हमारे जीवन में बहुत हेल्पफुल करता है हमें बहुत मदद करता है अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो उनके जीवन में जो संघर्ष रहा है उन्होंने कैसे पार किया है अगर उसको हम समझेंगे उसको अगर ध्यान में रखते हैं तो हम भी अपने जीवन में जो छोटी मोटी परिस्थितियाँ आती है उससे आसानी से हम पार हो सकते हैं तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो विशेष अनुभवी व्यक्ति हैं उनके साथ आपकी बात करा दें या उनके अनुभवों को हम सुनाएँ आपको ताकि आपके जीवन में सरलता आ जाए सुगमता आ जाए खुशी आ जाए यही लक्ष्य लेकर इस कार्यक्रम को शुरू किया है तो आज के इस सलामी ज़िंदगी को सजाने के लिए हमारे साथ नोएडा दिल्ली से सेवालाल सिंह जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे सिक्सटी नाइन रनिंग है उनका लेकिन फिर भी आज चलते फिरते आराम से अपना कार्य करते हैं और काफी सोशल एक्टिविटीज में जुड़े रहते हैं तो उनसे बात करेंगे सेवालाल सिंह जी से तो आप सभी की तरफ से सेवालाल से सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष शो में सलामी जिंदगी में धन्यवाद सेवालाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुक्रिया सलामी जिंदगी कार्यक्रम में आपका स्वागत है और बताइए आप अपने बारे में थोड़ा सा कि आप पहली बार मैं भी आपसे मिल रहा हूँ हमारे दोस्त जो रेडियो मधुबन को इस वक्त सुन रहे हैं वो भी आपसे आपकी आवाज़ से पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो उनके भी पता चले कि आप कौन हैं मेरा नाम जो है सेवालाल सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट जौनपुर और विलेज चकपनरी पोस्ट मारिकपुर डिस्ट्रिक्ट जौनपुर जो कि संत नगर बनारस का एक हिस्सा था भदोही के नाम से उससे सटा हुआ बिल्कुल है और जौनपुर जिले का यह दक्षिणी किनारा है जो वर्ना और भसोही नदियों के बीच में स्थित है गांव मेरा और वहां से हमने जो है जो हमारे गांव के पास में ही चकपौड़ी गांव के पास में मारिकपुर एक स्थान है जहां पर बेसिक प्राइमरी पाठशाला जो जिला प्रसदीय स्कूल होते हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के स्कूल होते हैं यूपी के अंदर जो है उस प्राइमरी स्कूल में हमने जो है सन उन्नीस से शुरू किया था मैंने पढ़ाई जो है अच्छा हाँ जो मै, मैं मैं उन्नीस तिरपन में मैं कक्षा जो है तीन में चला गया था और अच्छा। मैं दो साल में जो है कक्षा पाँच को जो है पास कर लिया था क्योंकि हमारे अंकल जी वगैरह जो थे एक मिलिट्री में सूबेदार मेजर थे अच्छा। और दूसरे वाले भी जो थे वो भी सूबेदार थे जो है अच्छा तो गाय हमको जो है ज़्यादा असिस्टेंस मिल जा करती थी वहाँ से मैंने कक्षा एक से जो कक्षा पाँच जो है पास की थी हमने जो है हुँ, हुँ, और हमारा सेंटर जो था वहाँ से एक लगे हुए जो न्याय पंचायत है सुल्तानपुर ग्राम पड़ता है जो आजकल वहाँ पे एक थाना बन चुका है उस स्कूल पर हम लोगों ने दिया था और सन उन्नीस सौ पचपन में हमने जो वहाँ से पास करी थी जी जी और बचपन में जैसे कि स्कूल के बारे में आप बता ही रहे हैं तो स्कूल के जो टीचर्स वगैरह थे वहाँ का माहौल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में कुछ बताइए हाँ उसमें सर ऐसा है कि चूंकि हमारा घर में आता कि दो नदियों के बीच में पड़ता है तो वहाँ अधिकतर जो है जमीन जो है एडुलेटिंग मतलब है उबड़ का टाइप की है मतलब जो है नहीं, नहीं, नहीं। और जो गांव के लोग वहाँ से आते हैं तो थोड़ा उनको घूम कर चक्कर लगा के आना पड़ता है और स्कूल भी जो बनाया जा बनाया गया था वो भी ऐसी जगह था सूँचाई पर जरूर था वो बाकी परेशानी होती थी जो है और गाँव में उसमें शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं थी और यही वजह था कि बाद में चल करके जब हमने एमए किया और मैंने एलएलबी किया तो मैं उस गांव में जो है सबसे पहला व्यक्ति था जो है और जो अफसर हुआ तब भी पहला व्यक्ति में था <laughs> परंतु जो है ये तो कक्षा पाँच तक पढ़ाई रही इसके बाद वहां से पास करने के बाद हमारे यहां एक जो जूनियर हाई स्कूल कसूरू पढ़ता था <laughs> कस्यूरू में मैंने जा के एग्जामेशन दिया वहाँ से जो है मिडिल स्कूल पास किया हमने परंतु वहाँ भी जो वहाँ का जो वातावरण था वह सब ग्रामीण का था जो गांवों का था जैसे गांव में लोग अधिकतर जो होते हैं क्या होते हैं किसान लोग हो होते हैं वहाँ पर जो है महिलाएं होती हैं अपना खेती गृहस्थी का कार्य करती हैं भाई लोग किसान में काम करते हैं तो सब पूरा एक प्रकार से समझ लीजिए कि वहाँ पर देहाती माहौल था जो है तो उस देहाती माहौल में मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण की और अपना जो है जो भी होता था घर गृहस्थी का भी काम अपना खेती चुकी मारकर थी तो खेती भी करना पड़ता था मदर के साथ चलिए बहुत ही अच्छी बात है जैसे कि आपने कहा कि आप देहात में रहकर पढ़ाई पूरा किया और उस समय जो आपको मोटिवेट क्योंकि बहुत सारे लोग तो अनपढ़े ही रहेंगे आपके गांव में तो उन सभी के बीच में आपने पढ़ाई को किस तरह तवज्जू दिया कौन मोटिवेटर रहे हैं? या क्या बात था जो आपको पढ़ाई के अंदर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता रहा मोटिवेट का तो इसमें कोई ख़ास बात तो नहीं थी कच्छा आर्ट तक जो है अच्छा आठ तक तो चूंकि हम लोग नॉर्मल रूप से पढ़ते रहे परंतु चूंकि हमारे घर में पढ़े लिखे थे हमारे फादर खुद ही बॉम्बे रहा करते थे जो वो तो हमसे पचास साल पहले रहा करते थे जो हमारे जन्म के पहले से मोटरगैज थी उनके बॉम्बे में जो है तो मोटिवेटर नहीं, हमारे दिल में इच्छा थी कि भाई हमारे गाँव में एक वीडियो आया उस स्कूल में जो है तो उसके पास जीप थी और एक चपरासी था तो मैंने देखा कि भाई जो ड्राइवर हम खुद वीडियो बनना पड़ेगा क्योंकि जो है मुझे जीप चाहिए और हमको नौकर भी चाहिए ये तमन्ना हमको जो है उसी समय लग गई जब कक्षा उसमें चौथी में, में, हाँ, पांचवी में थे तभी से लग गया जो है और उनकी हमारे दिल में हमेशा ये बात घूमती रहती थी कि मैं अफसर बनूंगा तो ऐसा हुआ कि कक्षा आठ में जो हम लोग गए तो बहुत से लोग गए थे कक्षा आठ में बहुत से लड़के छोड़ छाड़ दिए सब जो है चार हम लोग निकले जो है एक लड़का हमारे गाँव का था जो है वो आज तो सब इंस्पेक्टर पुलिस और तो राजेंद्र सिंह जो है और तो और कोई पढ़ पा नहीं पाया एक लड़का और था दूसरे गांव का शेषमणि मिश्रा वो नहीं, चला गया था गुजरात तो वहां पर जो किसी कंपनी में प्राइवेट में काम किया ये हम लोग तीन लोग निकले थे जो है तो मैं ये अनुभव करता हूं कि जो पढ़ाई अच्छा आठ तक जो हुई चूँकि और गाँव के लोगों में भी कुछ लोग पढ़े लिखे थे एकाध दो अधिकारी थे बी वगैरह थे क्योंकि हमारे गांव में ही एक हमारे रिश्ते में लगते थे अंकल लगते थे वो वो ए डी ओ थे वो तो उनके जब संपर्क में आया रामलखन जी से मेरी मुलाकात तो हमारे घर के पास में जो बगीचा था उस बगीचे में पढ़कर के आते पढ़ने आते थे क्योंकि बिल्कुल वो एकांत एक में था सुना साना था तो इसमें उनके दिमाग हो सकता है कि शांति मिलती रही होगी और डिस्टर्बेंस को महसूस होता रहा होगा तो पढ़ते थे तो कभी कभी हम भी जो है छोटे छोटे जाया करते थे तो उन्होंने हमको कहा कि भाई ऐसा है देखो अभी तो हम भी नौकरी नहीं पाए हैं बाकी मुझे उम्मीद है कि नौकरी मुझे मिल जाएगी बाकी एक बी अधिकारी होता है हमने पूछा उनसे कहीं नहीं अधिकारी होता है उसकी पूरी पावर होती है वो गश अफसर भी होता है और हम तो वहाँ तक तो चले जाएंगे जो है इस, इस प्रकार से प्रेरणा का स्रोत हमारा जो है हमारे गांव के रामलखन राम लखनऊ राम साहब जो थे वह रहे तो वही रहे जो प्राइमरी स्कूल में मुझे अभी भी याद आया जब हमने शिक्षा की गांव में जो है हमें हम, हम लोग बगीचे में तो उसे पढ़ते नहीं थे हम लोग तो छोटे से थे प्राइमरी में थे तो वो, वो तो बहुत एम पढ़ने के बाद जो और कम्पटिशन की तैयारी व्यारी थे अच्छा अच्छा उनके घर में जिसमें छह सात लोग डॉक्टर है अच्छा दो तो सेम हो गए रिटायर हो गए हैं हम लोग हमने ही गाइड किया था जो इलाहाबाद में जब मे जी ऑफिस में था आएगा चक्कर तो इसके बाद जो है इसके बाद कक्षा आठ के बाद जो है हम लोग का एडमिशन जो है हमारे गांव से करीब जो है दस किलोमीटर उत्तर तरफ है जो आज वहां पर एक ताज डिग्री कॉलेज बन गया है जो जो हिमताज तेल है हिमताज तेल के जो मालिक हैं कलकत्ता में वो रहने वाले हमारे निवोड़िया के ही हैं अच्छा अच्छा तो उनका एक डिग्री कॉलेज खुल गया है तो वो उसके कालेज के बराबर में जो पुराना स्कूल था वो था निया इंटर कॉलेज तो हम लोगों ने वहाँ हाई स्कूल साइंस से किया था और वहीं से पास किया जो है इसके बाद इंटरमीडिएट भी हमने वहीं से किया तो वहाँ का भी माहौल कोई ख़ास नहीं था एक छोटी सी मतलब मार्केट थी टाउन एरिया टाइप का था जो है वहाँ पर थोड़ा सा Boy. जीवन में जो कुछ आकर्षण होते हैं सब कुछ थोड़ा बहुत रहा वहाँ पे और हम लोगों ने वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करी और शिक्षा बात करने के बाद जब आए आगे भाई ग्रेजुएट में जाना चाहिए ग्रेजुएशन के लिए तो उसमें मेरा दोस्त एक सिपाही लाल था आज दुर्भाग्य भगवान ने उसको खींच लिया है वो लेक्चरार था इंटर कॉलेज में अन यही में जो है तो वो जो था उसने कहा चलो बेचू चला जाए जो है तो यार हमने कहा यार लोग बताते हैं टीटी कॉलेज जौनपुर जो है वो बहुत अच्छी पढ़ाई वहाँ होती है वहाँ के लड़के गोरखपुर यूनिवर्सिटी के टापर होते हैं हम तो वहाँ जाना चाहते हैं <laughs> तो ऐसे ही हुआ कुछ कि वो अपना बी चला गया <laughs> उसने बी से किया अपना जो है हमने अपना जो टीटी कॉलेज में गया टी कॉलेज में मैंने जो है वहाँ से बी किया बी करने के बाद फिर जब हमने एल में नाम लिखाया जो है तो एल हम उसमें नौकरी में आ गया था जैसा मैं आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि वहाँ पर नगर में जो है हम अक्ट्रा इंस्पेक्टर हो गए थे परंतु किस परिस्थितियों के कारण से जो है जो कुछ लोग अपोनेंट्स होते हैं हर जगह जो है उनके विरोध के कारण से क्योंकि चूंकि लोग लोकल थे तो उन्होंने हमारी पोस्टिंग बदलवा करके उन्होंने जो टैक्स इंस्पेक्टर बना दिया तो हमका कोई बात नहीं है जो है वही अगर अच्छा कर्म का ही फल होता तो वो भी स्वीकार है और फिर जो कुछ हो, हो रहा है वो सब ठीक ही हो रहा है अब हमको तो चूंकि इसी बीच में हमारे मिलने वाले एक एम साहब थे माता जी एम थे उनके लड़के आई एस बैठ रहे थे जो है इलाहाबाद में थे वो तो आए वो आए हुए थे तो मैं उनसे मिलने चला गया एम साहब से तो हमको मिल गए तो कहें इंस्पेक्टर साहब कहाँ आप यहाँ पढ़े हैं इंटेलिजेंट आदमी हैं आपको अफसर बनना है यहाँ छोड़िए छाड़िए आप बैठिए जो एजी ऑफिस में आडिटर होते हैं अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में जो है आडिट में चले जाइए वहाँ से वहाँ से आराम से आप जो है निकल जाएँगे आगे तो, तो सौभाग्य ऐसे हुआ कि हमने उनहत्तर में जो है वहाँ पर एग्जामिनेशन दिया जाकर इलाहाबाद बाकी उसमें इतफ़ाक से मेरा नंबर रिटर्न पर हो रहा था तो मैथमेटिक्स में कुछ नंबर कम हो गए होंगे तो उस साल 70 में तो वो कि 70 में जब इंतहान हुआ तो उसमें मैथमेटिक्स ख़त्म हो गया उसमें इंटरव्यू जोड़ दिया गया जब इंटरव्यू जोड़ दिया गया तो इंटरव्यू तो हमारा अच्छा था ही तो हमारा इंटरव्यू बहुत बढ़िया हो गया <laughs> उसमें राजकुमार हमारे कई रा जो हमारे कवि थे राजेंद्र कुमार कौन कौन से उनके वो उनके लड़के भी थे उसमें सब जो है तो हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ उत्तफाक से मालूम कि जब मैं इंटरव्यू देने गया तो हमारे एक दोस्त से श्याम जी जो है तो वो जी ऑफिस में थे वहीं पहले से थे ही वो बाद में वो पीसीएस हो गए थे तो उनको मतलब वो से प्रेरणा सो तो ये रहा कि भाई चलो ये पीछे सो गए तो हम भी हो सकता हो जाएंगे हमने भी कोशिश करी और जब हमने भी कोशिश करी तो हम भी जो है इंटरव्यू दिए एक आग, दो बार तीन बार चौथी बार भी दिया तो नहीं हुआ जो है तो हमें पंचवीं बार जब इंटरव्यू दिया तो मालूम कि हमारा सलेक्शन जो था पी में हो गया वो कि पी सी एस एक्सिक्यूटिव कुछ जो डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं सप्लाई डिपार्टमेंट मैं जैसे कि डिस्टिक सप्लाई अफसर में हो गया जो है एम्प्लॉमेंट में जैसे असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट अफसर में हो गया बाकी हम हमारा जो जो हमारे जानकार थे उन्होंने पीछे बारे में उन्होंने कहा था कि भैया ये सब नौकरी बिल्कुल बेकार एम्प्लॉयमेंट प्लान के बिजाओगे तो बेकार हो जाएगा तुम लेबर अफसर जब नौकरी मिली है <laughs> लेबर अफसर में ऐसा है फैक्ट्रीज वगैरह देखते हैं लोग खाली नाम लेबर का है ये <laughs> बाकी इसके अंदर जो फैक्ट्रीज आती हैं उसमें जॉइन करना तो मैंने उसमें जो है हमें का ऑप्शन अपना दे दिया तो हमको ऑप्शन जब फाइनल ऑप्शन देने वाला होता तो तीन आदमी हमको मिल गए कहने कह भाई साहब ये तो नॉन गस्टेड पोस्ट है लेबर अफसर की तो गस्टेड पोस्ट आपकी जो ए आर ओ की है एम्प्लायमेंट अफसर की उसमें क्यों नहीं जा रहे हैं आप जो है हम कह भाई अब तुम लोग बनो अफसर हम तो यही चाहते हैं यही हमको चाहिए क्योंकि हमको गाइड यही मिला है कि बस यही ठीक है जगह है तो हमने उसको ज्वाइन किया मैं लेबर अफसर पर ज्वाइन किया तो मेरा पोस्टिंग जो मैं तो रहने वाला था जो है कि पूरब का बाकी मेरी पोस्टिंग पश्चिम में हो होगी दिल्ली के पास मेरठ में हो गई तो मेरठ में हो गई हम तो हम तो दो तीन महीने हम लोग गए ही नहीं जो है तो कुछ अधिकारी वहाँ पी सी में हो गए थे उसमें हमारे दोस्त थे जो है वो श्रीवास्तव एस के श्रीवास्तव था एक और था पी सी अफसर जो है, है। तो उन लोगों से मुलाकात हो गए यार तुम समझदारी काम नहीं कर रहे हो देखो पश्चिम में जो है वहाँ एक तो बात यह है कि डेवलपमेंट ज़्यादा है और नारे बहुत ज़्यादा वहाँ हैं खेती वहाँ चौबीसों महीने होती है चौबीस सौ घंटे होती है वहाँ के किसान बड़े मेहनती होते हैं और बारह महीने काम करते हैं यहाँ पूरब के लोग जो है आधा छः नौ महीने सोते हैं जो है mm. इसीलिए गरीब हैं सब और उधर आओ तो बहुत बढ़िया है हर स्टेशन पर जो है एक एक जो शुगर मिल है और वहाँ डिस्टलरी है हर चीज़ का सम्पन्नता है जो है तो फिर हम हम क्या हमने क्या काम किया हमारे लेबर अफसर में दो आदमी का था एक डी एस कनाड़े बेचारा जो था वो हमारा साथी था बेचारा उसकी डेथ हो गई वो लेबर में था वो हमारे साथ में लेबर अफसर तो डी हम लोग दोनों आदमी टापर थे जो है तो वो नंबर एक दो तो वो हम लोग वहाँ चले फिर मेरे, लो गए फिर मेरठ मेरठ में हम लोग गए मेरठ में रहे वहाँ पर जो है तो वास्तव में हमको जो बहुत ही अच्छा लगा वहाँ का जो बेगम पुल है मेरठ का बेगम कन् जो थी वो वहाँ की आपके सरसना जो चर्च है वो वर्ल्ड का माना हुआ चर्च है जो है उसकी मालकिन थी जो है मोहंडेम थी मून उसको बनवा रखा था चर्च को जो बाद में क्रिश्चियन हो गए थे वो तो बेगमपुर जो जगह थी बहुत इम्पोर्टेंट जगह थी जो हमको इंचार्ज जो था वहाँ का अधिकारी मेरे बेगमपुर को दे दिया था वो इसलिए दे दिया था कि बेगमपुर चूंकि वही ऑफिस भी मेरा हेड हेडकॉर्टर भी था यहाँ कोई गड़बड़ी करोगे तो पता चल जाएगा, चल जाएगा।, चल जाएगा तो हमने कहा हमको नहीं साहब बहुत अच्छा हमें इसलिए सख्ती करी कि सब लोग जो है अपना बड़े खुश होने लगे अधिकारी लोग क्यों खुश होने लगे अधिकारी लोग हमको पता नहीं चला ऐसा था कि अधिकारी लोगों को जो काम वो लोग नहीं करते थे बिजनेसमैन वो सब काम आसानी से होने लगा जो है कुछ काम और ऑफिस के लोग चाहते रहे होंगे नहीं होता रहा होगा। बाकी शक्तियां में करी नए तो अच्छा कर रहेगा तुम्हारे नाम से तो मिस्टर सिन्हा जो है और मिस्टर शर्मा जा करके वसूली कर लेते हैं अच्छा <laughs> हम कहा भाई ये तो गलत बात है ये तो गलत बात है तो हमको किसी एक जो है पंजाबी था बेचारा वो उसने कहा कि सर ऐसा है आप दो तीन महीने से आ रहे हो और पैसा वो ले जाते हैं तो हमको बताइए कि इंस्पेक्टर ये जो है कि लेबर अफसर आप हो वो है आ, तो हमने कहा लेबर अफसर तो मैं ही हूँ भाई आ, तो कहें आप ऐसा क्यों काम करते हैं आप आ, पैसा लीजिए <laughs> सब लोग ले जाते हैं <laughs> तो हमने कहा भैया ऐसा हमारे बैंक में रो तो जो भी है इस कहानी बहुत पुरानी है कहानी है सेवन की तो तात्पर्य मेरा यह था कि दुनिया में जब अगर आदमी आँख खोल कोई काम नहीं करता है वो, अगर वो काम करता है तो उसको चाहिए कि वो काम करता है तो कार का क्या रिजल्ट होता है आगे पीछे सोचना चाहिए तो ये लोगों कोई आदमी कोई बात करता है तो सब कोई मतलब होता है बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं होता भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि प्रति बिना किसी कारण के कार्य नहीं होता बिना कार्य के कोई कारण नहीं होता है सेवालाल जी बहुत ही अच्छी बातें आपने अपने बचपन की और करियर की बातें हमारे साथ शेयर किया अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं सलामी जिंदगी कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस जो नाइनटीन सिक्सटी की आप बता रहे हैं और चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से हम बात करेंगे सेवालाल जी से आप सुन रहे हैं रेडियो मदबन नाइन्टी पॉइंट पर सलामी ज़िंदगी सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार आप सुंदर रहे रेडियो नाइन्टी पॉइंट सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं सेवालाल जी से बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने अपने जीवन के हमारे साथ सजा किए बहुत ही अच्छी अच्छी, अच्छी बातें जो है जीवन के जैसे कि नौकरी मेन होता है उसके बारे में उन्होंने बताया और साथ ही साथ उनकी स्कूलिंग कहाँ पर हुई कॉलेज फिर कहाँ पर उन्होंने किया वो सारी बातें उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जीवन में जैसे कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आता है तो आपके जीवन में जो संघर्ष में समय रहा वो कब और क्यों रहा जहाँ तक संघर्ष का सवाल है मेरा तो जीवन हमारी मदर के द्वारा हुआ जबकि हमारे पिता जो थे वो बॉम्बे में रहते थे और हमारे फादर के नाम से गाड़ियाँ भी थीं मोटर गैरेज भी था परंतु अब ये तो हम ये नहीं जानते क्या हुआ सिस्ट का क्या विचार था <laughs> उनका विचार जो था अगर हमारे मदर की ओर से कुछ उनका विचार ज़्यादा अच्छा नहीं था घर बहुत कम आते थे वो तो जहाँ तक मैंने अनुभव किया अपना लाइफ ला, में जो पढ़ाई में हमारे लाइफ में तब तो आए एक बार जब हमारे भाई की डेथ हो गई इंजीनियरिंग कर रहे थे बॉम्बे में ही कर रहे थे अब उसका शाख हमारे फादर को बहुत लगा था बहुत कमज़ोर हो गए थे वो जब उनकी मुलाकात जब आए तो सिक्सटी वन में आए थे वो और भाई साहब की डेथ हमारी सिक्सटी में हो गई थी इसके बाद साथ वो जो है मुझसे कहने लगे कि भाई तुम पढ़ो लिखो ये करो बाकी वो तो ऐसा था कि उनको कोई हमको सपोर्ट मिला नहीं <laughs> उसका रीज़न यह था कि वो जो थे यहाँ पे जो उनका काम करने वाले थे मिस्त्री फिस्त्री और जो भी होते हैं मौके जो उनके क्या होते हैं हिसाब किताब करने वाले लोग जो थे उनको सब लोग हमारे गांव के लोग भी जाया करते थे कहेंगे कि संडे को डेली भाई मूल मिर्गा और जो है अंग्रेजी अपना चलता है हिसाब किताब नहीं, अपना उसी में मस्त रहते थे जो है उनके दोस्त सभी थे हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे पारसी भी थे क्रिश्चियन भी थे दोस्ती उनकी बड़े लोगों से बहुत अच्छी थी इतनी दोस्ती अच्छी थी उनके बाद में जो हम हमारे जब उनकी मुर्गत लास्ट में हुई उन्होंने कहा बेटा अगर मैं मर जाता हूँ तो हमारे तुम जो सिर को कार्ड लेना इसमें बड़ी बुद्धि है और तुम्हें बहुत काम में आएगी हम खा आप चिंता मत करो जो आप हमको देना चाहते हो हमको आप आशीर्वाद मिल जाएगा इतफाक से उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई दोबारा जब आए मतलब दोबारा उसी समय आए कि हमारे यहाँ से जाने के बाद वो मतलब वहां के जाने बॉम्बे में इस पार कर गए अच्छा। वहीं भाई भी डेथ हो गए वहां भाई गम में वो भी डेथ हो गई तो वो जो जीवन की इच्छा होती थी तो कर देते थे बाकी पूर्ण रूप से उनको जितनी सहायता करने चाहिए एक मदर को वो मदर को कर नहीं पाते थे क्योंकि खेती थी घर पर खेती लेकर हम लोग दो ही आदमी थे और सिस्टर शादी उसकी हो गई तो थी तो वो हमको दिक्कत ही नहीं और हमारे अंकल जी के में जो थे बता रहे गलोपीनाथ जी थे तो चूंकि भाई वो हवलदार साहब उसमें थे तो कुछ अपना हेल्प कर देते थे जो बाकी हमारे फादर की ओर से ज़्यादा हेल्प नहीं मिली मुझे और मैं जब अपना बी करने के लिए जाने वाला था तो हमारे गांव के एक चाचा -चा -चा थे तो उन्होंने हमारे बल्कि चारपाई वगैरह अपने सिर रखा और ले जाकर बस पर बैठाया और फिर हम लोग वहां से गए फिर टी काला जौनपुर में हम लोग गए जो है तो उसमें समस्याएं बिकट जरूर थी बाकी चूंकि हमारे पढ़ने लिखने में अच्छा था थोड़ा था हमको कुछ सहयोग गवर्नमेंट की ओर से भी मिल जाता था जिससे मेरा काम हो जाता था जो है परंतु बी करने के बाद हमारे अंकल जी, जी थे, जो थे दोस्तों को भी हेल्प करते थे थोड़ा बहुत उन्होंने कहा भाई ऐसा शादी जो हमारी कमजोरबस्ती लोगों ने जब कर दी तो कहा भाई हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं। हमने कहा ऐसा मदरसा मैंने कहा ऐसा करो कि तुम जो खेत जो है इसको या तो किसी को बटाई पर रख दो आधा दे दो साझा में कर दो या कुछ भी करो बाकी हम तो पढ़ेंगे ज़रूर हमको अवसर होना है क्योंकि हमारे दिल में जुनून सवार है कि नहीं तो इत्तेफाक से जो था कि मदर हमको पैसा लाएँ फिर हम गए एम एम ए पोस्ट ग्रेजुएट ज्ञानपुर जो है वहाँ पर था राजा काशमेश उसका नाम ही काशम नरेश पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज hmm. वहाँ से तो मैं नाम लिखा जो वहाँ मैं पढ़ना शुरू किया परंतु इसी दरमियान में जो है मेरा एम्प्लॉयमेंट नाम दर्ज था वहाँ पर तो वहाँ मेरा का लेटर आ गया एम्प्लॉयमेंट उसमें उस जो है जब मैं वहाँ कम्प्लायमेंट में गया तो मालूम हुआ कि भाई तो इंटरव्यू जो है कि खत्म हो चुका है हम कह लेटर लेटरे बाद मिला देख लीजिए <laughs> तो मेरा इंटरव्यू उन्होंने लिया <laughs> इंटरव्यू जो लिया तो उसमें 27 लड़के थे उसमें मैं भी था एक ही पोस्ट थी तो मैं तो अपना चला गया इंटरव्यू तो हम क्या सुझाव ऐसे फालतू फालतू हम तो चले गए हमारा होना होना तो होगा नहीं जो है बाकी इत्तेफाक से जो था वो उसमें हम कंपटीशन की तैयारी आपसे बताया कर ही रहे थे थोड़ा सा तो वो इजराइल वार के बारे में हमें पूछा था मैंने नक्शा आपसे बना करके कर दिखा दिया जो है इंटरव्यू में सेटिसफाई कर दिया कि साहब झगड़ा चल रहा है बहुत दिन से चल रहा है चलते रह गए जो है तो उस पर बड़े खुश हो गए थे वो लोग जो है पता नहीं उन्होंने नंबर इतना दे दिया इतना डीएम ने हमको अपॉइंट कर दिया परंतु वह दो महीने तक पांच अपॉइंटमेंट लेटर जो था क्योंकि एग्जीक्यूटिव अफसर मिश्रा जी थे उनका लड़का जो था वो रिटायर होने वाले थे तो उन्होंने डीएम को मिला रखा था कि साहब मेरे लड़के कर दीजिएगा कोई आदमी होगा तो क्या होगा बाकी मेरिट में उसका नाम था ही नहीं मेरठ में जो बोर्ड में थे और अधिकारी थे कशिर अफसर थे वो लोगों ने उनका फेवर नहीं लिया डीएम तब रहता जब उनका नंबर आता तो नंबर मेरा आ रहा था जो है तो मुझको एक लेटर गया वहाँ से लिख करके किर हेयर बाई इन फार्म हमका ऐसे क्या इसे नहीं होता है बाकी इतफाक से वहाँ लोगों में इतना चर्चा हो गई थी कि भाई इस आदमी का जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा है और वहां है इसका हो क्यों नहीं रहा है तो लोगों ने चिट्ठी हमको लिख दी भाई है लेटर गया है वो धोखाधड़ी है वो तो फंड लोटर तब आपको मिलेगा जब यहाँ आप आएंगे हु. वो आप नहीं आएंगे तो उनका लड़का ज्वाइन करेगा तो मैं तुरंत ही आ गया फिर ज्वाइन कर दिया हमने तो अखबार बने बताया कि फिर वो हमारा जो है कि जो एक्ट्रा इंस्पेक्टर की जगह फिर उन्होंने टैक्स इंस्पेक्टर दिया क्योंकि हर आदमी चापलूसी चाहता है या उसकी परोकारी करके काम करके चाहू ज्यादा करिए बल्कि वो जीवन में कभी था नहीं मैं इसको विश्वास आज भी नहीं करता हूँ और लड़कों से कहता ना किसी कहता हूँ ना मैं सुपाई से बात मानने को तैयार रहता हूँ अगर मुझे को कहता है तो मैं उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता हमारी लड़की जो थी एक नंबर थी फर्स्ट क्लास पास हो रही थी मेरा दोस्त खुद हमारे घर आता था वो सेक्रेटरी था बोर्ड का वो मेरठ में बोर्ड का सेक्रेटरी था अगर चाहता तो एक नंबर बढ़ा देता बाकी हमने उससे ना कहा उसने बढ़ाया सही बात चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपके जीवन में जो संघर्ष रहा वो पिताजी का साथ का जो रिलेशनशिप है या फिर वो घर पे आते नहीं थे उसके हाँ। वजह से थोड़ा सा वो हाँ। दिक्कतें रही और जब आप स्कूल में स्कूल अपना। और जी जी स्कूल और कॉलेज में जब भी आप आना जाना करना होता है उस समय भी आपको जो है आपके चाचा जी ने शायद मदद किया हाँ। आप। और आपके भाई साहब 16 साल की उम्र में ही उनकी डेथ हो गई और उस समय पिताजी जो थे उनके गम में जो है काफी वो भी कमजोर हो गए और धीरे धीरे वो भी चल बसे तो ये सारी चीजें जो है जीवन का जो संघर्षमय या दुखमय खत्म हो गया जी तो फोर नौकरी तो मैंने से प्राप्त सिक्सटी सेवन में आपने नौकरी तो चलिए ये कुछ खास बातें हमारे जीवन में जीवन में कुछ इस तरह के पड़ाव आते हैं जहाँ पर हमें सहन करते हुए सहनशील बनकर आगे बढ़ना पड़ता है तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जीवन में जैसे कि हम लोग शहरों में जब जाते हैं तो फिल्मी दुनिया हमारे साथ होती है या फिर पिक्चर देखना या फिर गाने वगैरह जो संगीत के साथ हमारा ताल्लुक बन जाता है ये कुछ गाने वगैरह भी हम सुनते हैं तो आपका कैसा रहा शहरों में जाने के बाद सर ऐसा है कि संगीत तो हर आदमी की प्रिय है हमको भी प्रिय था जी बी हमको संगीत के साथ साथ जो है संगीत के साथ जो बलगति होती थी या जो एक्टिंग होती थी सीधे जो है या आचरण जो बिहार उल्टे किए जाते थे वो हमको पसंद नहीं था नहीं। और मैं अब आप, आपको विश्वास साथ कह सकता हूँ कि मतलब जो हमने जो है पिक्चरें गिनी चुनी अगर अगर हमने देखी होंगी तो दो चार देखी होगी हमारी जिंदगी हो गई उनहत्तर साल की और वो भी देखी होगी तो किसी दोस्त के नाते कभी पत्नी ने कहा होगा बार चले गए होंगे बल्कि हमको फिल्म से हमको अपनी किताबों से जितना प्यार था क्योंकि हमने जगह एक बार पढ़ा था अब्राहम लिंकन के बारे में किताबें जो होती हैं बोलती हैं ये रिक्रिएट करती हैं ये अपने दोस्त हैं ये बुद्धि का सागर हैं उनसे उनसे बातचीत करो ना उनसे संबंध स्थापित करो ना इसी से तो फिर हमारा जो था डायवर्सन दुनिया वालों से ज्यादा अलग हो गया अब खैर हमारे पिताजी की एक बात थी जो, जो हमारे काम में आई जिंदगी भर वो तो खर नहीं आया उन्होंने ये कहा कि बेटा मेरी जिंदगी जो थी बर्बाद क्यों हुई मैं तुम्हें बता दू क्योंकि हो सकता मैं न रहूं कहा शराब और सुंदरी दुनिया में दो चीज है अगर तुम इससे बच कर रहोगे बेटे तो तुम बहुत सुखी रहोगे और मैंने वही किया <laughs> मैंने वही किया है? कि हमारी शादी के लिए कम से कम एक दो नहीं पचास सौ लोग आए होंगे बाकी हमें रिफ्यूज करता गया सरता गया परंतु तो फिर भी हमारी जो दादी वोदी हमारी चाची वगैरह थी तो माँ ने भी कहा नहीं शादी करो जो हमारी शादी प्रेजेंट में हुई वो लोग बहुत अच्छे लोग थे हम चाचाहते नहीं थे बल्कि शादी उन्होंने जबस्ती कर दी कहा मैं अफसर होने की बात करूंगा अफसर होना भाई शादी दूसरी करे ना और ये खेती ग्रह काम करेगी ये खेती में काम करेगी खेती हमारे पास है, है कि नहीं बाकी हमने कहा कि ठीक है भाई जब तुम लोग कह रहे हो भाई बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना जरूरी था तो कर लिया शादी फिर बाकी दूसरी शादी हमने नहीं की कभी सही उसका रीजन ये था कि देखिये अगर हम अपने आदर्श को अपने अंदर अपने आत्मा के अंदर अगर हमको कचोस्ती है बात की हम समाज के सामने क्या हम रखेंगे आदर्श क्या मैसेज देंगे अगर हम औरत बदलना मैं तो समझता हूँ जो बदलते हैं लोग वास्तव में अजानवर हैं आदमी नहीं है वो अगर आदमी अगर हैं तो उनको बातों में आदमी उसे कहते हैं जो मानव हो जिसके अंदर प्रेम हो जिसके करुणा हो जिसके अंदर दया हो और जिसके अंदर दया करुणा होगी तो किसी दूसरी औरत को क्यों लाएगा यह हर धार हर धर्म का यही सिद्धांत होती है मैत्री करुणा दया जो है प्रेम सबसे करो तो अब लोग बल्कि हम बाद में कहने गए भाई देखो तुम्हारी शादी जो हो गई जो है तो तुम्हारी औरत आई तुमको नौकरी मिल गई सिक्सटी सेवन में तो हमने कहा कहावन नौकरी हमारी मिल गई मान लो तो ये हमको बताओ कि हमारे पांच नौकरी हमको और मिली <laughs> वो किस मिल गई <laughs> अब सब बेकार की बातें हैं हम अग्री करते हैं कि इस तो नहीं करते दुनिया में सबसे बड़ा जो है आदमी को भाग्य निर्माता वो खुद है उसका पुरुषार्थ है उसका परिश्रम है उसका मेहनत है और उसका लग भी तभी तो काम करता है जब हम परिश्रम करते हैं क्योंकि लग मेरा ही है लग्त मेरा तब बनता बिगड़ता है जब मैं खुद परिश्रम करता हूँ जी जी शिवला जी एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि आपने कहा कि आपकी हॉबीज़ में ज़्यादातर आप पुस्तकें पढ़ते रहे बुक्स आपके हॉबीज में नहीं फ्रेंड्स रहे तो कौन सी एक किताब के बारे में बताइए जो आपको बहुत प्रेरित किया हो हमको एक्चुअली सर जो है सबसे अच्छी तो हमको कबीरदास जी की किताबें जो थी बहुत अच्छी लगती थी कथित जा कभी कभी जो उनकी जो किताबें जो आज भी हमको याद आए कि बहुत ही पढ़े पढ़े जगम हुआ पंडित भयानको और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ाई से पंडित होए किताब ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है जो है क्या प्रेम प्रेम ऐसा प्रेम जो जो बिल्कुल आध्यात्मिक प्रेम हो जो हमारे जिगरी प्रेम हो दिल से हो यह नहीं शरीर का प्रेम आजकल दुनिया जो आपने देखा कितना जो है एडवांसमेंट हो रहा है दुनिया में कि लोग कहाँ तक मंगल तक चले गए हैं परंतु तो इसका मतलब ये नहीं होता तो प्रेम उसे नहीं कहते हैं कि भौतिकता में प्रेम प्रेम जो होता है वो दिल से होता है दिल से मेरा तात्पर्य है कि अपना माइंड दिल तो कुछ नहीं दिल दिल के विचार के पास कुछ पावर नहीं खाली पंपिंग स्टेशन ही तो खून का है दिल तो हमारा माइंड ही है जब चित्र जिसे कहा गया है जब एक्टिव हो जाता है वो काम करने लगता है अब उसके भी अनसाउंड माइंड होता है तो और एक्टिव हो जाता है वो सबसे ज्यादा एक्टिव सबसे मोस्ट पावरफुल हो जाता है तो सब कुछ तो माइंड दिल में इसी में है दिल के दामन में सब चीज छिपाना रखना है मुझे तो यही हुआ सर जो कहानी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपको कबीर के सारे जो किताब है वो बहुत अच्छे लगते थे और उन्हें उन्हें आप पढ़ पढ़ कर जो है अपने जीवन में प्रेम को निर्माण करने हाँ, का या खुद को बनाने और का काम करते तुलसीदास जी की भी हमको बहुत अच्छी लगती है जी जी उसके उसके जो हमारे तुलसीदास बारे में लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है तुलसीदास ने लिखा है सत्सों के बारे में लिखा है कि मंजन फल पेखी तत्काल का बकह मराला मंजन मतलब जो अच्छे लोगों की दोस्ती जब जब करोगे अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो जो है तुरंत बन बन जाएगा हम्म mm -hmm. जाता पिक पिक पिक मराला मतलब माने वो होता है, बकुला होता है mm -hmm. वो मराला माने हंस बन जाता है क्या बात है? काक पिक बक मंजन फल पे तत्काल और सट सुधर सत पाई पारस परस को धाध सुहाई बिन सत्संग विवेकन हुई और राम कृपा बिन सुल सोई मेरा तात्पर्य यह है कि जो भगवान मैंने जो सबको अकल दिया बुद्धि दिया है वो हाँ। कि तुलसीदास जी के बारे में बहुत से लोगों का आपत्ति है बाकी मैं कहता हूँ तुलसीदास तो ने यह लिख दिया है कि शांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा वर्णितम उसने ये कह दिया शुरू में कि यह अपने अपने स्वयं के सुख के लिए तुलसीदास तो ने निर्माण किया है परन्तु फिर भी वो सार्वभौमिक है सर सबके लिए सबके सबके लिए है बाकी उसको किसी भी रूप में किसी के ऊपर आक्षेप लगाना तो आसान होता है बाकी जो आक्षेप लगाते हैं उनके अंदर खुद एक कमियां होती हैं खुद बुरे होते हैं बुरे जो लोग होते हैं वो तो बुराई है देखते हैं दूसरा तो कोई देख ही नहीं सकता जो है तो मैं तो यही कहूता कि समाज के जितने जनमानस जन है सभी लोग जो है एक दूसरे के सौहार्द रखे जो है दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं है उसका कर्म होता है और जब कर्म अच्छा करेगा तो अच्छा पद प्राप्त कर लेगा समाज के अंदर अच्छा स्थान हो जाएगा बिना परिश्रम के होगा सही बात है सेवालाल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और तुलसीदास और कबीर जी की कुछ खास बातें आपने सुनाया है तो आइए एक भक्ति गीत हम सुनेंगे उसके बाद फिर से सेवालाल जी से बात करते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्कुराते रहो मत तोड़ो चट का रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चट का से फिर ना जुड़ जुड़े काठी पर जाए रही माँ जुड़े काठी पर जाए सजन मनाए जो रूठे सोबा रूठे सजन मनाए अधम वचन ते के पलो बैठी ताड़ की छा अधम वचन ते के पलो बैठी ताड़ की छा रही मन काम आ ये, ये जग जगमा रहे ये नीरस जग अब रहीम मुश्किल परी काढ़े दो काम अब रहीम तो काम साचे से तो जग नहीं झूठे मिले न राम रही मा झूठे मिले न राम काम के डर पात फल भल भूल आपू काम के डर पात फल भल भलूल और फिर रही रहीमन पेड़ बबूल रही रहीमा मन पेड़ बबू एक साधे सब सुधे सब साधे सब जाए एक साधे सब सद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 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं सेवालाल जी से और बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आप सभी को बहुत ही अच्छी बातें वो अपने जीवन के कुछ खास अनुभव जो अनमोल अनुभव है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं जैसे जैसे हम लोग कुछ बातें जो ज्ञान की है जो अनुभव की हैं वो सुनते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है और मैं यही कहूंगा कि हमारे जीवन में जितने अनुभवों को हम सुनते हैं उनमें से कुछ जो अच्छी लगती हैं, उन चीज़ों को अगर बार बार स्मरण करें और याद रखें, तो हमारे जीवन में भी वो प्रेम जैसे कि तुलसीदास जी का या फिर कबीर जी को ले लीजिए वो सभी धर्मों को एक साथ बांध के रखने के लिए प्रेरित करते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जनों को सभी जन को जो है एक सूत्र में प्रेम के जो धागे में है वो बांधने का इन्होंने प्रयास किया है संत जितने भी हमारे भारत देश में कहते हैं आध्यात्मिक देश है और भारत आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न देश है तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी सोच अध्यात्मिक शक्ति को समझा या जाना उन सभी को यही लगा कि सभी हम एक है तो वो किसी भी तरह से सबको एक करने के लिए अपनी रचनाएं रचीं और उन रचनाओं को जिन्होंने भी पढ़ा उनके जीवन में वो आ, वो आध्यात्मिक सत्य का उदय हुआ और उन्होंने अपने जीवन में कुछ करने की प्रेरणा ली और वो कुछ बने भी और कुछ हद तक वो अपने जीवन में अपने चारित्र को बना के रखे तो इसी तरह हमारे जीवन में भी आध्यात्मिक शक्ति का जो बहुत ही गहरा एक विशेष भाग है जिसके ऊपर हम आज जब आज के परिवेश में हम उसके ऊपर विचार नहीं करते हैं लेकिन समय ये कह रहा है कि उसके ऊपर विचार करें और उसको ध्यान में रखें तो चलिए सेवा जी हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छी बातें उनके जीवन के कुछ हम अनुभव सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आपके जीवन अनुभव जो बहुत ही खुशनुमा पल हैं उनके बारे में बताइए। तक का जब मैंने ग्रेजुएशन किया हाँ हा। तो मेरा ग्रेजुएशन में हिंदी लिटरेचर था हाँ हा। इंग्लिश लिटरेचर था उस जमाने में हाँ हा। जबकि बहुत प्रवल था जो है की कोई भी आदमी जब तक जो है जनरल इंग्लिश नहीं पास करेगा वो बीए पास होता नहीं था पास करना जरूरी था हमारा तो इंग्लिश लिटरेचर था इसके साथ साथ उस समय हमारे हम, हम जिस यूनिवर्सिटी से हमने किया था गोरखपुर यूनिवर्सिटी से उसमें यह किताब बहुत जरूरी थी डिग्री भी, मिलती नहीं थी जो है भारतीय इतिहास भारतीय संस्कृति हम्म हम्म भारतीय संस्कृति जो थी बहुत जरूरी था कंपलसरी कंपलसरी था जो है <laughs> तो भारतीय संस्कृति के बारे में हम, हमारा ज्ञान जो था वो तो बहुत एक तो मैं तो सूर्य भगवान की पूजा बहुत पहले से करता ही था जो है जीवन में जो परिवर्तन हुआ मैं समझता हूँ कि लगातार आठ दस हुए घर में जो है और बाहर भी हमारे फादर की ड्रेथ हुई तो वो भी चीज़ें जो होती आदमी को असारता का कि ये दुनिया जो वास्तव में नासमान है इसमें कुछ रखा नहीं है तो ये चीज का अनुभूति मुझे पहले से हो गई थी क्योंकि जब मैं इस दुनिया में आया तो मैंने ये ओशो आचार्य रजनीश जो थे वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया अच्छा उसमें भी चार पाँच साल तक था मैं उसमें भी आनंद मिलता था बाकी हमको वहाँ पर प्योरिटी नहीं मिली और जो रविदास जी हैं जैसे रविदास जी के बारे इनके अपने कबीरदास जी के बारे में जैसे आपने हमें बताया आपको जो है ये इतनी सूफियाना है ये कि इसमें हमेशा आप जो है मोनोटोनस हो जाता है फिर क्योंकि मामला जो होता है पर जब हमने ब्रह्मा कुमारी में जब ज्वाइन किया हमने देखा तो इसमें हमको जो है सर्वांगीण जो है केवल आदमी के जो है शरीर की नहीं उसका आध्यात्मिक पहलू भी बहुत पूर्ण रूप से टच किया गया नहीं, नहीं, और ये बताया गया जो हम लोग पहले नहीं जानते थे हम लोग पढ़े जरूर थे इसलोक कि तुमेव माता चपिता तमेव तमेव बंधुचा तमेव तमेव विद्या तमेव तमेव शर्भम देव देव तुमा देव पुरुष पुराण तुम से विश्व चपुरम वेता से विद्यम चपुरम चानम थम विश्व अनंत रूपम तो ये ये ईश्वर का जो रूप था ये हमको नहीं मालूम था हम तो जानते थे कि तुम्हें ये माता पिता तुम्हें ये भैया तुम्हें भैया पर हम तो नहीं इसका मतलब हम जानते नहीं थे हम हम यहाँ जब ज्वाइन किया तब यहाँ पर ये यह पता चला कि वास्तव में ईश्वर को जिस रूप में जैसे चाहें आप माता बनाइए पिता बनाइए भाई बनाइए बंद बनाइए औरत बनाइए बच्चा बनाइए बाकी जितना सारा संबंध है जो भी संबंध आप बनाते हैं उसको निभाना है जब वो संबंध जब निभाते हैं तब उसका आपको सुख प्राप्त होता है असुख जो होता है भौतिक सुख नहीं होता शरीर का सुख नहीं होता है वो जो है कर्मेंद्रिय सुख होता है अत्येंद्रिय सुख होता है वो कर्मेंद्रियों से परे परे अत्यन्द्रिय सुख होता है जी जी वो। तो उसकी प्राप्ति होती है तो उसमें हम हम लोगों को खासतौर से जो बताया जाता है हम लोग जानते हैं जितने ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं वो इसीलिए कहे जाते हैं कि जब भगवान जो है हमारे ब्रह्मा बाबा के तन में जब आता है तो ब्रह्मा के द्वारा हम लोगों का निर्माण होता है तो हम लोग जो हम लोग अडेप्ट करता है जब वो तब तो हम लोग ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो जाते हैं तब तो हम उनके पुत्र हो जाते हैं तो इस विषय में जो इस ज्ञान की पढ़ाई है भगवान को तो बेहद कहा गया है वो तो वो जो है ज्ञान का सागर है वो शांति का सागर है पवित्रता का सागर है जितनी हमारी भी मतलब ज्ञान हैं जो भी चीज़ें दुनिया भर में हमारी हैं वो सबका वो सागर है और जब हम बेहद में चले जाते हैं तो बेहद का मतलब ये होता है कि वो एक जन्म का नहीं होता है ये 21 जन्मों को होता है भगवान तो ये कहता है कि मेरे बेठी बच्चे तुम अगर मुझको दिल से याद करके और याद रूपी योगाग्नि पैदा कर अगर अपने बिकर्मों को पापों को तुम दर्द कर लेते हो नष्ट कर लेते हो तुम्हारा मन जो है यानी तुम्हारी आत्मा जो है कंचन हो जाती है पवित्र हो जाती है उसमें कोई भी एलाय नहीं रह पा और तुम जो पवित्र दुनिया में जाने के लायक बन, बन जाते हो शेवालाल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपको जो है आध्यात्मिकता से रुचि आपकी बहुत पहले से रही है और उसके बाद अलग अलग संस्थाओं से आपने जुड़ा अलग अलग संस्थाओं का ज्ञान भी आपने अपने पास बटोरा और बाद में आपको जब लास्ट में ब्रह्मा कुमारीज के बारे में पता चला तो यहाँ पर वो चीज़ें आपको नजर आई कि जो कमियाँ कुछ कुछ कमियाँ जहाँ पर थी वो कमियाँ यहाँ पर ख़त्म हो गई और आप संपूर्ण जो सर्वागीण विकास है उसका आपको एक संरचना जो है आपके सामने आई और फिर आपको अच्छा लगा और आप उन चीज़ों को करने लगे बहुत ही अच्छी बात है और इस तरह से बहुत सारे लोग जो है अलग अलग चीज़ों से जुड़े रहते हैं और उन्हें जिस तरह की जो चीज़ें चाहिए शांति चाहिए प्रेम चाहिए वहाँ मिलना शुरू हो जाता है तो लोग वहाँ रुक जाते हैं तो जिस तरह से आपकी खोज थी वो यहाँ पर आकर समाप्त हुई बहुत ही अच्छी बात है चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आपने आ, संगीत के साथ आपका लगाव कहा आपने बताया बीच में और फिल्मों के साथ आपका बहुत कम लगाव था इसलिए आप बहुत मुश्किल से फिल्में देखते थे लेकिन गीत संगीत तो बहुत ही अच्छी आ, तरह से सुनते होंगे तो उनमें से कौन सी गीत आपको बहुत पसंद आते थे जो हमारे जो प्रेम के गीत हैं जो जी जी कोई एक प्रेम वाला गीत तो दो लाइन सुनाइए हमकु तो कविता याद नहीं अच्छा अच्छा सुनाई कविता सुनाई या अनुरागी चित्त की या अनुरागी चित्त की गति समझने को जो जो न श्याम ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंगते ज्वाला जलती थी ईंधन होता दृगजल का यह वर्थ सास चल कर, करती है काम अनिल का झंझा झकुर गर्जन था बिजली थी निर्दमाला पाकर इसे सुने हृदय को आ सबने डेरा जाला जो घनी भूत पूरा थी मस्तक में आई <laughs> आप, आप मन के अंदर टकरा जाते हैं वो। जी जी जी <laughs> अब क्योंकि मैं संगीतज्ञ तो नहीं हूँ बाकी कविताओं के द्वारा जो है मैं जब पढ़ता हूँ जो मैंने आपको अभी बताया इसमें प्रेम का ही है बाकी इसमें थोड़ा वो जो था ना आजकल एक वो चला हुआ है कौन से कवि आजकल आधुनिक कवि क्या जो होते हैं वो <laughs> जिसमें हमारे जयशंकर प्रसाद जी हमारे थे <laughs> वो सबसे बड़े कवि थे ना वो जयशंकर प्रसाद के मैंने कुछ कविताएं कह दी आपको विश्वास <laughs> लीला अरुणा तो वो तो रामचंद्र शुक्ल की है जो अच्छा अच्छा <laughs> <laughs> जी चलिए बहुत ही अच्छा लगा और खाली टाइम <laughs> में आप क्या करते हैं जब आपके पास समय खाली हो जाता है तो आप उस समय क्या करते हैं हाँ, जो खाली समय रहता है तो मैं अक्सर जो होता है यह तो हमारे यहाँ जो मुरली के पुराने रहते हैं मुरलियों को मैं पढ़ लेता हूँ और एक हाँ मन जो मन है, जो है आपका भरपूर हाँ, मन का चिंतन चले चलता रहे जिससे विचार मंथन चलता, चलता रहे और हाँ, जो सोशल संस्थाओं से जुड़े हुए हैं हाँ, सोशल संस्थाओं के द्वारा कौन कौन से एक्टिविटीज आप करते हैं हमारी सोशल संस्थाएं जो है तो क्या हम कर रहे हैं अभी तो उसमें निर्माण ही चल रहा है सोशल एक्टिविटीज करता रहता हूँ संगीत वंगीत जो है वादे वगैरह होते रहते हैं डांस वगैरह करते हैं सब जो है महिलाएं भी लड़के भी लड़कियां भी और भगवान बुद्ध का जो है जो हम लोग मनाते हैं पूर्णिमा जो होती है नहीं, नहीं। वो मनाते हैं अम्बेडकर साहब की जयंती मना देते हैं इस टाइप की मनाई जाती है वहाँ पर लोग मनाते हैं कहाँ पर मनाते हैं ये ये जो है सेक्टर 11 जो है लोहड़ा मनाते हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से आप संस्थान से जुड़कर सोशल एक्टिविटीज सभी निर्माण का काम चल रहा है और साथ ही साथ अभी दूसरा बनेगा बनने वाला है बन जाए तो फिर इसके बाद कुछ और नया काम कर सकते हैं चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और जाते जाते मैं कहूँगा कि जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीजें हम लोग करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा तो ऐसा कौन सी वस्तु है जो आप करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है आपसे हाँ ये तो बात है ये तो बात थी मैंने कहा तो ऐसा था कि हमने कहा हमने अपने बच्चों से ये कहा था चार लड़कियाँ हैं और हमारे पास दो लड़के हैं मैंने ये कहा था देखो मैं आई तो नहीं बन पाया था पीस एस तो मैं हो गया था जो है मैं चाहता हूँ कि तुम लोग आई बन जाओ और रिकॉर्ड तोड़ दो जो है तो अभी तक तो दो ही लड़के हमारे थे तो एक लड़का तो जो था इंजीनियर होकर के वो फिर उसने एल किया एल कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है वो और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट होने के नाते नाते आजकल जो है कैट में भी एडवोकेट हो गया है स्टैंडिंग काउंसिल भी गवर्नमेंट हो गया है अच्छा। रेलवे बोर्ड में हाँ। तो भी एडवोकेट हो गया है दूसरा लड़का जो मेरा नौकरी कर रहा था बंगलोर में उसको बुलाकर मैंने हाँ। ये कहा कि तुम कम्पटिशन अटेंड करो जो है हाँ। तो वो दो साल से कम्पटिशन अटेंड कर रहा है अभी आया है तो से सेट का फसा हुआ है आई एस का सब्जेक्ट चेंज करने का जो है अभी साल वो सब्जेक्ट ही चेंज कर रहा है बेचारा अभी तो जो दो साल में <laughs> <laughs> तो मैं यही चाहता था कि भई ऐसा है कि मैं आई नहीं बन पाया हूँ तो कोई आई बने हाँ आई बन जाए उससे हम यही चाहते हैं कि एक जो दिव्य ज्योति जली हुई है सरकारी नौकरी की जली है। वो जलता वो जलता जलती रहे जो क्योंकि ऐसा था कि हमारे घर में जो मिलिट्री में थे दो आदमी हमारे अंकल तो मैंने अपने मिलिट्री में रिटायर हो गया तो मैं तो चाहता हूँ चल रही है उसको कहीं ना कहीं पकड़े रहे रहे चल रहे। हाँ, चलता रहे। अगर वो सिस्टम रहे तो अच्छा रहता है चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और जाते जाते मैं यही कहूँगा की हमारे राजस्थान और गुजरात के लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए क्या आपके जीवन में जो प्रेरणाएं है रही हैं उन सभी प्रेरणाओं से जो अच्छी बात आपको लगती है कि ये सबके जीवन के काम की ये बातें हैं तो वो बात में से कोई एक बात जरूर सुनाइए नहीं इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये कहूँगा सभी लोगों से कि भाई ये जो परेशानियां जो आती हैं जो मुश्किलें आती हैं वो हमारा रास्ता बनाती हैं जो है अच्छा परेशानियों से कभी खोड़ना नहीं चाहिए अगर जो परेशानियाँ अगर आती हैं तभी तो सफलता मिलती है इट इज नॉट इज बट इफर्ट नॉट फिल्टी बट डिफिकल्टी दैट मेक्स मैन परफेक्ट आदमी परफेक्ट तभी होता है जब वो समस्याओं का समाधान करने के काबिल हो जाता है उसका मुकाबला कर लेता है तो परेशानियों से आदमी को घबराना नहीं चाहिए तो परेशानी अगर आ जाए तो मान लो कि आपका जो भविष्य जो है उज्ज्वल भविष्य जो है आने वाला है mm -hmm. और ये भी एक कहावत है कि यह भी समय टल जाएगा अगर आपका समय दुखमय है तो निश्चित समय जो होता टल जाएगा समय बलवान होता है लोग कहते नहीं है कि समय बलवान होता है वो अपना करता रहता है वक्त जिसे कहा गया है बाकी वक्त में हमको बदलना पड़ेगा समान तो समय तो बदल जाएगा परंतु तो हमको भी बदलना है <laughs> यह इंडिकेशन समय देता है बाकी हम लोग अपने नहीं बदलते जी, जी, समय जी, तो बदल जाता है अगर हम अपने बदलें तब तो दुख होगा ही नहीं क्या बात है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया शेवालाल जी और मैं कहूँगा कि हमारी जीवन में जब भी मुश्किलें आते हैं तो परेशानियाँ आती हैं आपने कहा परेशानियों को या मुश्किलों को मुश्किलें मत समझो वो कहीं ना कहीं आपको जो है आगे बढ़ाने के लिए आ रहे ये आपका कहना था हाँ संघर्ष संघर्ष में लेकिन उसमें किस तरह से हम अपना हिम्मत बंदा के रखें कभी कभी क्या होता है आदमी संघर्ष तो करता है लेकिन फिर उसको सफलता नहीं मिल रही है तो फिर तो होता है इसी में सर मुझे फिर तुलसीदास जी की याद आ रही है जी जी जी। तुलसीदास जी ने कहा है कि अगर आकपात विपत्ति आती है तो उन्होंने कहा कि धीरज धर्म मित्र आपतकाल विपत्त आप आती है तो उसमें तुलसीदास ने यह कहा कि अपने धैर्य को कितना पैशन साफ रखते हो धर्म क्या आपका है वॉट इज योर रिलीजन हिंदू मानते हो मुसलमान मानते हो ईसाई मानते हो क्रिश्चन मानते हो क्या मानते हो धीरज धर्म धर्म कौन सा आपका है कौन सा बिगड़ने वाला धर्म है है बनाने वाला है? <laughs> क्योंकि वो आपको खुद अनुभव करना पड़ेगा धीरज धर्म मित्र कौन है मित्र आपका कौन है कौन नहीं है सप्ताह समय है, अगर मित्र काम नहीं आता है तो मित्र मित्र का और धीरे धर्म मित्र अरुणारी आप नारी माने औरत तो जानते हैं आप नारी के तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि नारी जो लोगों को उसको गलत ढंग से इंटरप्रेट कर रखा है जी जी जी नारी के बारे में तो ये कहा गया कि जिस परिवार में नारी की इज्जत की जाती है या सम्मान दिया जाता है वह परिवार जो होता है स्वर्ग बन जाता है स्वर्ग का मतलब होता है सब प्रकार के सुख होते हैं दैहिक दैविक भौतिक दैहिक दैविक भौतिकतापा राम राज्य कहा नहीं व्यापा hmm. सभी प्रकार के सुख होते हैं इसलिए औरतों को सम्मान देना जरूरी है हमारे हिंदू समाज के अंदर मैं ये देखा हूँ और मैं अनुभूति भी कर रहा हूँ कि हम लोग औरतों को जो है उस स्तर से नहीं देखना देखते हैं जिस स्तर से हमको देखना चाहिए hmm. क्योंकि हमको यह हम मनुष्य है मनुष्य का जो अहंकार है भगवान ने कहा था कि अहंकार भोजन अहंकार जो वो खतरनाक चीज है अहंकार भुलाते नहीं तो तुम जो है मनुष्य हमेशा जानवर बन जाओगे अहंकार आदमी को जानवर बना देता है जिस जिसने अहंकार किया हो चाहे वो रावण रहा हो चाहे आपका वो दुरोधन दुर्योधन था दुर्यो कंस, कंस था जो, का जो भी रहा होगा अहंकार किया हो सब वनिष्ठ हो गए तो इसलिए अहंकार न करो बिल्कुल प्यार करो लोगों को आनंद दो प्यार करो दया करो करुणा करो तो तुम्हारा नाम होगा ये है एक बात और मैं कहना चाह रहा था आपसे जो हमने हमने नहीं कहा कि वास्तव में जो हमारा डायवर्सिटी एंड यूनिटी इंडिया की जो भारतीय कल्चर है डाइवर्स इम्यूनिटी है और इस बारे में लोगों को बहुत धारणा है गलत गलत हैं लोग ये कहते हैं कि यहाँ जाति धर्मों में बटा हुआ है ऐसा कुछ नहीं है हिंदुस्तान में गीता में लिखा गया है कि चतुर्भरण माया सिस्टम ये चारुभरण जो है मैंने खुद बनाया है किसी ने नहीं बनाया ये हमने बनाया है इट इज मेड बाई दाइट अथॉरिटी गॉड गॉड कोई आदमी नहीं बना अगर कोई गलत जान ले माया सिस्टम चतुर्वरण माया सिस्टम गुण कर्म विभा को गुण और कर्म के आधार पर जो गुण हमारा है हम कौन सा यह नहीं जाति आधार पर नहीं है मैं उन सभी भाइयों से जो हमारे हिंदुस्तान के भाई सुन रहे हैं चाहे वह शोषित हों या शोषण करने वाले लोग हों दोनों से मेरा अनुरोध यह है कि आप लोग वास्तविक जो मनसा हमारे भगवान की ईश्वर की मंशा थी वह सुख शांति स्थापित करने की थी समाज में इसलिए चार वर्णों का विभाजन किया था उन्होंने न कि जन्म से करके जो है यहाँ पर ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करके या उसको जिस ढंग से लोग अन्यथाल बेल देते हैं जाति के नाम लोग चले जाते हैं ऐसा कुछ जाति वर्णों का नाम कुछ है नहीं जाति का नाम नहीं है इसलिए हमको ये चाहिए कि जो लोग अपने शोषित समझते हैं शोषित होकर वो भी शोषण के योग्य बने आज जो शोषण कर रहे हैं उनको चाहिए कि सहानुभूति दया करें जो है जो उनके नीचे लोग हैं उनको भी आगे फ्लोरी सोने का मौका दें जिससे अच्छा रहेगा जिससे हमारा क्या होगा देश की हमारी प्रगति होगी हमारा समाज की प्रगति होगी और हमारे देश का नाम जो पूरी दुनिया में होगा वैसे तो जगत गुरु रहा है और जगत गुरु फिर भी होगा परंतु कैसे होगा उसको हम लोग स्वर्ग मिल करके स्वर्ग बनाएंगे तो स्वर्ग बनेगा जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सर्वांगीण विकास में जो है हम सभी लोग एक साथ आकर एक विधिविधता में भी अनेकता जैसे कहते हैं भारत देश की एक परंपरा रही है तो उन सारी चीज़ों को देखकर हमें खुश होना चाहिए और खुशी से हमारे जीवन का जो आनंद है परमा परमानंद उसे पाने की पूरा प्रयास करना चाहिए बहुत ही अच्छा लगा सेवा जी आपसे बात करके और बहुत सारी बातें जो हैं आपने अपने अनुभव के हमारे साथ सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में सजा किया सुनाया हमें काफ़ी अच्छा लगा और मैं आशा करता हूं कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफ़ी पसंद आया होगा कि आपकी बातें जो है ज्ञान युक्त रहें और अनुभव के शब्द रहें जो हमें मोटिवेट करते रहें तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपको धन्यवाद सबको सुनने वालों को भी जी जी, जी। नमस्कार दोस्तों सलामी जिंदगी कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात तब तक हमें दीजिए इजाजत और आप सदा रहें खुश मस्त और स्वस्थ रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चाहता हूँ आपसे इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो